महाप्रभु के शरणागत तो हो गए और फिर तो ऐसी उपासना हरिमाम व्यास जी ने की, की नित्य विहार का दर्शन करते अपने पदों में ऐसे-ऐसे रस के पद हैं व्यास महलन पीक दानी। कहते युगल सरकार की पीकदानी सखी बनकर के उनकी वीरी की पीक को हाथ में लेकर के मैं चलती हूं वो व्यास जी की स्थिति है जिन व्यास जी ने नित्य महाराष्ट्र के समय श्री प्रिया जी के चरण का नूपुर टूट गया नूपुर टूट गया उस सभा में अनन्य रसिक रसित्रपति श्री स्वामी हरिदास जी विराज रहे थे श्री हरिवंश महाप्रभु विराज रहे थे व्यास जी विराज रहे थे श्रीमद रूपगोस्वामी पाद जीवगोस्वामी पाद प्रभृति आचार्य वहां बैठे हुए थे और श्री राधा रानी के चरण का नूपुर टूट गया अब नृत्य में बाधा हो गई रसिक तो भाव समाधि में थे क्या करें तुरंत हरिराम व्यास जी उठे और अपने जनेऊ को तोड़ करके और श्री किशोरी जी के नूपुर में बांध दिया लोगों ने कहा इतने बड़े विद्वान आपने ब्रह्मत्व का प्रतीक यज्ञ सूत्र ब्रह्म सूत्र जनेऊ उसको तोड़ करके श्री किशोरी जी के चरण में नूपुर में बांध दिया दूसरी सूतली रस्सी क्या नहीं ला, लाई जा सकती थी के नेत्र सजल हो गए न जाने कितने युगों से इस ब्रह्मत्व को ढो रहा था आज प्रिया जी के चरणों में पहुंचकर के मेरा ब्रह्मत्व तो सफल हो गया इन नवतंतुओं के रूप में देवता विराजमान थे इनका सौभाग्य कहां था नित्य निकुंजेश्वरी रसेश्वरी राशेश्वरी वृष्वानुनंदिनी श्री जी के चरण इन्हें प्राप्त हो जाए पर एक ढकके शरीर पर होने के कारण इन यज्ञसूत्र के रूप में देवताओं को भी श्रीजी के चरण कमल मिल गए ये उनकी रसनिष्ठा ऐसे उच्च कोट के भक्त और उन हरिराम व्यास ने भक्तों को अति इष्ट माना जुगल किशोर इष्ट और इष्ट के इष्ट संत इसलिए भक्त अति इष्ट वे प्रत्येक भक्त का रोज ध्यान करते थे मानसी सेवा करते थे एक दिन संत सदगुरु श्री कबीर साहिब का ध्यान उन्होंने किया और मानसी में कबीर जी की सेवा पूजा की पर मन तो मन है सहसा उनके मन में एक भाव आया वो तो भाव ये आया कबीर जी संत बहुत उच्च कोटी के थे पर ज्ञानी भक्त थे रसिक भक्त नहीं थे ये भाव अब ये मन तो मन है मन ने सोच लिया लेकिन मन में ये भाव आते ही जो नित्य विहार वृंदावन का उनके सामने प्रकट होता था वो तो हो गया अब कोई लीला का अनुभव नहीं होता ध्यान करते तो हृदय में श्यामा श्याम नहीं आते हम केवल यह निवेदन कर रहे हैं नित्य निकुंज की विसाखा सखी के अवतार हरिराम व्यास जी जिनकी भावमयी स्थिति यहां तक पहुंची हुई है और वे व्याची मानसिक अपराध भक्त का हो गया उनसे कबीर जी के प्रति मानसिक अभाव आ गया भगवान की लीला विलुप्त हो गई अब संत के अंतकरण की स्थिति को कौन जाने क्योंकि शब्दों में उसे व्यक्त करने की सामर्थ्य है ही कहां मीरा जी ने कहा है जावेदा घर आपने तुम्हारो नाम न ले मैं तो दाझी रहू तू औषध काहे को दे मेरे रोग की औषधि तेरे पास नहीं चला जाए व्यासी के विरहपूर्ण अंतकरण की क्या स्थिति भई होगी किसी महामत्स्य को जो सुशीतल अगाध सरिता में विहार कर रहा हो और उसको सहसा निकालकर प्रचंड प्रतप्त बालुका में छोड़ दिया जाए उसको कैसा लगेगा वो जैसी पीड़ा होगी उससे हजार गुनी पीड़ा है व्यासी के हृदय में क्या अपराध हो गया मेरी प्रियतम मुझसे क्यों रूठ गए वे मेरे हृदय में क्यों नहीं आते वे मेरे ध्यान में क्यों नहीं आते पागल की तरह भाव विहबल होते हुए रुदन करते हुए श्री हरि महाप्रभु जी के पास पहुंचे बोले तो मैं नहीं जान पा रहा हूं मुझसे क्या अपराध बन गया श्यामा श्याम ध्यान में नहीं आ रहे हैं लीला अनुभव नहीं हो रहा है प्राण छटपटा रहे हैं निकलने के लिए गुरुदेव कृपा करो हरिवंश मारू जी ने हाथ पकड़ा कहा व्याश्चित ही काउ संत को अपराध बनो संत का अपराध मैंने तो अब तक किसी संत का अपराध जाने अनजाने में किया है विचार करो विचार किया हां आज कबीर साहब का ध्यान करते समय मन में आया कबीर जी रसिक भक्त नहीं ज्ञानी भक्त थे बस इसी अपराध के कारण वृंदावन के नित्य विहार की लीला का अनुभव विलुप्त हो गया है अब इसकी निवृत्ति का उपाय यही है कबीर साहब को मनाओ वे प्रसन्न हो जाएंगे तो ठाकुर जी फिर ध्यान में आ जाएंगे व्यास जी यमुना जी के किनारे जुगल घाट पर आए और जुगल घाट पर आकर के कबीर साहब को मनाया व्यास जी की वाणी का एक पद है कली में साचो भक्त कबीर कली में साो भक्त कबीर कली में साचो भक्त कबीर कली में सांचो भगत कवि सांचो करी, भगत कवि सांचो नली में सांचो भगत कवि नही भर चो पाँच तत्वते जन्म न पायो पाँच तत्वते जन्म न काल न पाल नृष्यो शरीर काल सही ना तो किसी प्राकृत माता पिता से उत्पन्न हुए और ना ही उनका शरीर पंचत्व में विलीन हुआ काल नग्रेशो सरी कालो जब तेरा नाम मरूप तबते बुनियों नची तबते नची ग्यस तब दास तो हरी करुणा मै नी आ, हरी करुणा मैनी कली में भक्त कवि कली में भक्त सा कली में साचो भक्त कवि जैसे ही हृदय से पुकारा कबीर जी को अंतरधान हुए भगवत धाम गए हुए 200 वर्ष हो चुका और दो सौ वर्ष बाद कबीर जी यमुना जी के जल से प्रकट हो गए बोलो सदगुरु श्री कबीर साहब जी महाराज की व्यासी ने प्रणाम किया कबीर जी दासी मुझे क्षमा कर दे दौड़कर व्यासी को हृदय से लगाया आप तो विशाखा जी हैं हे व्यासी भगवान परिपूर्ण है रसस्वरूप हैं उन रसस्वरूप परिपूर्णतम परमात्मा की उपासना करने वाला भक्त भला अपूर्ण कैसे होगा जो परिपूर्ण का उपासक होगा वो अपूर्ण नहीं होगा और वह परमात्मा रसस्वरूप है इसलिए भक्त किसी भी रस से वंचित नहीं होता है रसस्वरूप श्री कृष्ण का उसके अंतकरण में अवतरण हो जाता है तो सारे रस प्रकट हो जाते हैं सारे भाव प्रकट हो जाते हैं कुछ बाकी नहीं रहता है बस बात इतनी है जिस भक्त के द्वारा भगवान जिस काल में जिन परिस्थितियों में जिस प्रकार के उपदेशों को समाज को देने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं उस प्रकार के उपदेश उस संत के द्वारा दिलवा दिया करते हैं उस काल की यही आवश्यकता थी हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरूतियों का खंडन करना और समाज में भगवत भाव की स्थापना करना जो आज्ञा भगवान की हुई थी वह कार्य मैंने किया कबीर कानी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी। कबीर कबीर कानी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी कबीर का निराकी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी कबीर का निराकी कानी राणाश्रम खटदर्श भक्ति विमुख जो धर्म साधु जी भुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो सो अधर्म करी गायो भक्ति से विमुख धर्म को कनीर राशि ने अधर्म के समान माना उपासना के नाम पर निरीह पशुओं की हिंसा के संबंध में कबीर जी ने बड़ी विलक्षण बात कही संतो पाणे निपुण कसाई संतो पाणे निपुण कसाई ये तो पांडे जी बड़े निपुण कसाई हैं निपुण कसाई चतुर कसाई हैं एक कसाई बेचारा मूर्ख है पेट का धंधा करने के लिए पशुओं को काटता है और इन्होंने उसको धर्म का रूप दे करके पशुओं को काटना शुरू किया ये बड़े चतुर कसाई हैं किसी को नहीं छोड़ते कबीर संतो पाणे निपुण कसाई और महाराज कथावाचकों को भी नहीं छोड़ा कबीरदास कहते पाणे भली कथा कही जाने और उनको परमारथ उपदेशें आप स्वार्थ लपटाने पाणे भली कथा कह जाने इसलिए एक जगह तो कबीर जी ने कहा मेरी तेरी कैसे बने तू कहता कागज की लेखी मैं कहता निज निजनैनन देखी तेरी मेरी कैसे बने कहते हमारी नहीं बनेगी तुम लोगों से तुम कागज की लेखी बोलते हो हम अनुभव की बात कहते हैं साधु जी भक्ति विमुख जो धर साधु जी भक्ति धर सो अधर्म सो सो अधु जी ज्ञ व्रतदान साधु जी तु तो यज्ञ व्रतदान भजन बिन तुझ दिखायजन तुझ तो दिखा साधु जी हिंदू तुरक प्रमाण साधु जी प्रमाण साधु जी हिंदू पुरक प्रमाण साधु जी सूरक प्रमाण रमेणी सब दिशा रमे सब दिसा साधु जी पक्षपात नहीं बचन साधु ये पक्ष नहीं बचन सवही के हित की भापी के हित की भा के हित की भाही के हित की भा आरूढ़ दशावे जगत पर मुख देखी दशावे नरूड़ दशाह <कवीर> नहीं कबीर कानी राखी नहीं वरना वर्णाश्रम खट दर्शनी कबीर कानी राखी नहीं वरना वर्णाश्रम खट धर्म कबीर दी कबीर ने मुख देखी नहीं कही मुख देखी नाही बनी महाराज बहुत बड़ी बात नहीं मुंह देखी करनी पड़ती लोक व्यवहार तो ऐसा है लोक व्यवहार में कई बार चेहरा देख के भी बात करनी पड़ती है और कई बार क्या प्राय संसारी लोग तो चेहरा देख के बात करते हैं ऐसे भी लोग हमने देखे जो सामने से आते हुए देखें तो दौड़ पड़े अरे तुमको देखे बिना हमारे नैना तरस गए ओ हृदय से लगा लें और थोड़ी दूर आगे बढ़े दिन खराब हो गया ऐसे आदमी का मुंह मुंह देख लिए पर तो लेकर राम राम, कहां से मुंह देखने को मिल गया कहां से आ गए सामने से संसारियों की दशा तो ये है लेकिन कबीर साहब ने मुख देखी नहीं स्पष्ट बोल, बोलने में वे अपने गुरुदेव श्रीमत स्वामी रामानंदाचार्य जी से भी नहीं चूके नहीं तो लोग गुरुजनों का संकोच तो करते हैं। आकाशवाणी हुई थी करो गुरु रामानंद रामानंद जी को गुरु बनाओ बोले तो मैं तो यवन कुल में हूं मेरा मुख कैसे देखेंगे तो पंचगंगा घाट पर लेट जाना वो ठीक तीन बजे गंगा स्नान करने आते हैं उनका चरण तुम्हारी छाती पर पड़ेगा उस वाणी से जो कुछ निकले उसको मान लेना ठीक स्वामी जी का चरण जैसे ही पड़ा बालक कबीर दास के ऊपर स्वामी जी ने सहसा कहा बच्चा राम राम कहो बस राम राम को ही मंत्र मान लिया और सवेरे गुरु जी गए नहा के स्नान ध्यान किया लंबे चौड़े तिलक लगाए खूब पहनी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कहने लग गए महात्मा लोग निकले हे जुला ए लंबे चौड़े तिलक लगाया है राम राम करता किसका चेला है जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंद आचार्य जी का चेला हूं जाके लोगों ने गुरुजी से कहा आप तो सबसे मिलते भी नहीं है उसको चेला आपने कब बना लिया शिष्य बनाने की आपको इतनी भूख कब से हो गई बुलाओ उसको कबीर जी को बुलाया स्वामी जी भीतर है कुटिया में चिक पड़ी हुई है बेटा कबीर मैंने तुम्हें शिष्य तुम्हें तो मंत्र दीक्षा कब मिली कहा गुरुदेव अभिनय क्षमा हो आपने श्रीमुख से कहा बच्चा राम राम कहो मैं आपसे पूछता हूं श्री राम नाम से बढ़कर कोई मंत्र है आचार्य की वाणी से आदेश मिल गया राम राम कहो मंत्र दीक्षा बाकी रह गई और कोई दीक्षा होती होता, बताइए आचार्य आचार्य के सामने यह स्पष्ट बोलना कोई सामान्य बात है प्रसंग पारिजात नाम के ग्रंथ में तो लिखा है स्वामी जी ने कहा यदि तुम्हारी राम नाम में इतनी निष्ठा है तो सिद्धि तुम्हारे करतलगत हो गई कुछ महिमा बताओ राम नाम की हमको भी कहते बालक कबीर ने स्वामी जी की परणकुटी को छुआ तृण तृण राम राम राम बोलने लग गया चिक हटी स्वामी जी दौड़े हृदय से लगा लिया बेटा तुम्हारे जैसे शिष्य को शिष्य कहने में मुझे भी गौरव का अनुभव हो रहा है यह है श्री कबीर जी महाराज आरूढ़ दशा जगत पर मुख देखी ना ही नी गुरु जी के सामने भी कह देते हैं राम नाम से बड़ा कोई रह गया और कबीर जी अपनी वाणी में भी कह रहे हैं राम नाम के पटतरे देवे को कछुनाई क्या ले गुरु संतोषिए हो रही मन गुरु निष्ठा कैसी है सात समुंदर मसी करो तरु कलम बनाए सब धरती कागद करू गुरु गुण लिखा न ये श्री कबीर साहब की गुण लिखा है आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नाहिन बनी कबीर का निराखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी कबीर जी ने कहा व्यास जी हमको जिसलिए सार में भेजा था काम पूरा करके हम फिर चले गए इसमें रसभक्ति नहीं थी ये अनुभव आपको हुआ मेरे मन में तो इसका क्षोभ नहीं पर ठाकुर ने लीला कर दी अब मैं हृदय से लगाकर तुम्हें प्रार्थना करता हूं हे ठाकुर मैं मे, अपराध नहीं मानता यदि कोई अपराध बना भी हो तो आप क्षमा कर दें। कहते ही भगवान की लीला पुनः प्रकट होगी दो सौ वर्ष बाद कबीर जी आ गए इससे सिद्ध हो गया कौनते प्रति जाने ही नमे भत्ता प्रणश्य तो हमारे कहने का इस माध्यम में हम चाहेंगे कि बहुत विस्तृत तो नहीं संक्षिप्त प्रधान प्रधान संतों के कुछ कुछ उनके चरित्र के अंश आ जाएं तो कितनी बड़ी बात है इतने उच्च कोटि के सिद्ध संत श्री हरिम व्यास जी महाराज मानसिक भक्त के प्रति अपराध बन गया तो लीला विलुप्त तो होगी तो भक्ता अपराध कितना भयंकर है ये समझना चाहिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का नाम कौन नहीं जानता राधा कुंड में विराजमान रहने वाले दास गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद निरंतर भगवान की लीला का अनुभव करते एक दोना ना छाछ पीके रहते 24 घंटे में एक दोना ना छाछ पीते बस और साढ़े तीन लक्ष नाम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे साढ़े तीन लाख नाम नित्य लेते एक हजार आठ दंडवत प्रणाम करते दास गोस्वामी पाद की भाव की स्थिति कैसी थी मानसी सेवा में ठाकुर जी से पूछा जय जय क्या खाएंगे आज ठाकुर जी बोले बाबा आज तो खीर खाऊंगा हम मानसी में कंजूसी तो होती नहीं वहां तो सब मनोमय पदार्थ उपस्थित होते हैं कामधेनु का स्मरण किया कामधेनु आ गई सुंदर दूध दुहा उठाया और चावल छोड़कर बढ़िया अधोटा दूध की बढ़िया रबड़ी को भी लज्जित करने वाली खीर बनाई केसर छोड़ा खूब सुंदर उसमें गोघ्र छोड़ा शहद छोड़ा ऐसी बढ़िया खीर जो भगवान को बुलाने में ज्यादा प्रयास न करना पड़े आवाहन करती भगवान उपस्थित हो जाएं, थोड़ा अनुराग जरूर होना चाहिए बढ़िया खीर बनाकर स्वर्ण पात्र में खीर को रखा जब शीतल हो गई तो ठाकुर जी को एक एक चम्मच से धीरे धीरे पवा रहे मानसी और ठाकुर श्यामा श्याम युगल सरकार राधा कृष्ण ये खीर खा खा करके बहुत प्रसन्न हो रहे थे और कह रहे थे बाबा आज तो तेने बड़ी जोर की खीर बनाई सांची कहूं ऐसी खीर तो मैंने नंद महल में वो नहीं खाई तू बहुत अच्छी खीर बनावे बाबा तेने बड़ी जोर की खीर बनाई बाबा तू केवल छाछ पी के भजन करे मैं खीर चक्के तो देख मानसी में वार्तालाप हो रहा है ठाकुर जी से रघुनाथ दास जी बोले आपके लायक है ये खीर हम भजन करने वाले बाबाजियों के लायक ये खीर नहीं है हमको क्षमा करो महाराज कर्ण प्रसाद तो मैं लूंगा पर इतनी खीर नहीं खा सकता ठाकुर तो ठाकुर ही ठहरे तब तक ठाकुर जी श्रीजी ने कटोरा लिया और बल पूर्वक आदरों से लगा दिया खा बाबा खा पी खीर बाबा ने पी ली अब साक्षात श्यामा श्याम अपने हाथ से खीर खिलावे तो भला कौन भक्त नहीं खाएगा और खीर में स्वाद ऐसा था कि पूरी खा गए खीर मानसी में खीर खाई पर सेवा सिद्ध हो चुकी थी इसलिए मानसी में खाई हुई खीर का प्रभाव शरीर पर हो गया इतना गुरुपाप उसे उनकी आंत पचाने में समर्थ नहीं थी पचा नहीं खीर पची नहीं और बुखार हो गया जो हमेशा छाछ पी के भजन करे अस्थिमात्र शरीर जिसका हो गया हो वैसी खीर कहां तक पचाएगा बाबा स्वस्थ हो गए अब तो ब्रजवासी इकट्ठे बोले बाबा को कहा है वो बाबा बीमार पड़ेगा भजन करते करते कहा गुसाई जी, जी के पास सूचना पहुंची श्री राधा कुंड निवासी रघुनाथ दास को स्वयंपाद अस्वस्थ है गुसाई जी ने अपने निजी वैद्य को गुसाई जी ने अपने वैद्य को जो उनकी निजी सेवा में रहते थे श्रीनाथ जी के वैद्य श्री गुसाई जी के वैद्य और वे ऐसे वैद्य थे जिन्होंने महाप्रभु श्री बल्लभाचार्य जी की भी चिकित्सा की थी उनके भी निजी वैद्य रहे ऐसे राजवैद्य उनको भेजा वैद्य जी आए अपना चटनी चूरन झोली लेकर के आए रसायन भस्म आदि लेकर के आए और आजकल तो वो थर्मामीटर और आला क्या क्या होते हैं उस जमाने में तो नाड़ी देख करके सब बता देते तो जैसे ही नाड़ी देखी बोले अरे बाबा ने तो खीर खाई है ब्रजवासी सब लड़वे तैयार हो गए बैदी जी झूठ को बोलो बाबा केवल एक दोना ना छाछ पी गए और तुम कितनों झूठ बोल रहे हो कि बाबा ने खीर खाई या खीर खाए हुए कहां तो मिल गए ये खीर कब खाया तू झूठ बोल रहे हो अब रघुनाथ दास जी तो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो जान गए कि तो भीतर की बात वैद्य जी ने बाहर प्रकट कर दी ब्रजवासी मानने को कतई तैयार नहीं थे कि बाबा ने खीर खाई है और वैद्य जी कतई मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इन्होंने खीर नहीं खाई है अंत में बात यहां तक पहुंच गई कि वैद्य जी ने कहा कि यदि इन्होंने खीर न खाई हो तो मैं सारे बैठे रसायन पक करके राधा कुंड में डुबा दूंगा गैद गिरी करना छोड़ दूंगा और तुमको विश्वास ना हो तो अभी बमन की दवा देता हूं बमन में तो सब पता चल जाएगा क्या खाया है बाहर निकलेगा पता चल जाएगा अभी आंत में जैसी की तैसी धरी है पची नहीं तुरंत तो बाहर निकलवा सकता हूं खीर रघुनाथ दास जी ने हाथ पकड़ लिया दबा मत दो कहा क्यों मने क्यों कर रहे हो से कहा भैया वैद्य जी से झगड़ा मत करो मैंने जिस राज्य में खीर खाई है उस राज्य का अनुभव श्री गुसाई जी के वैद्य को हैत्पर्य यह था कि कोई साधारण वैद्य